नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए हम लोग आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें डॉक्टर कृष्णा जरीवाला से बात करेंगे और खास करके फिजियोथेरापिस्ट है और बच्चों में और ख़ास महिलाओं के, के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए कैसे फिजियोथेरेपी काम करता है किस तरह से काम करता है

इन गहरे विषयों को पर हम लोग बातें करेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा फिजियोथेरेपी के बारे में और जहाँ मेडिसिन काम होता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम होता है ये सारी बातें हम लोग जानेंगे और इसके साथ में आज के हमारे कुछ कलाकार भी जुड़ गए हैं हमारे साथ तो हम लोग उन्हें भी देखना चाहेंगे तो हमारे साथ तरंग के विशेष सिंगर विनर आ, विक्रांत राय जी हैं

जय श्री शाहू जी हैं जिनसे हम लोग रूबरू होंगे और बहुत ही अच्छा उनका प्रेजेंटेशन है गीतों का वो भी सुनेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ हैदराबाद से एक छोटी बच्ची जुड़ गई है सांवी सांवी भी हमारे साथ है तो सावी एक आपके लिए प्रेजेंट करना चाहती हैं डॉक्टर कृष्णा तो सांवी कौन सा so, ओके ओके ठीक है स्टार्ट

mobile mobile na I'm a very good kid me your teacher my dear daddy mobile sehab sunn ant na lo ginna vusta yeh eso contain lo ko sant to ni los kunde nir kundo yeh kasti nir bet jam to yeh kon tene ni

One mega justundi, two justundi, three some more. Let me count the fingers, <laughs> just to make sure that I'm not wrong.

Pillani, nu villa, titina, fortina. You want to end the day? Just a moja banana, can you do my name? Veda. Am I good girl? Tanu la kodi, pencil bunny. Tanu la kodi, pencil bunny. Soha chase, tavi. Tavi tali, tu gunna, annam di na vee me.

Danni, parents, please. Oori lo, antaro babo, yanthu nare. Danni, brother, ante, nannke mundu ka, anta miss mummy. Chinna danni ganake, anta papa mudule. Please excuse me. Do, petta lama, din vok danda ma. Yidi parents ke pariksha, yidi brother ke siksha.

क्या की तीन तो लो, तीन तो दो ये थैंक तो यू सान्वी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा साफ ने किया गुड गर्ल का

तो ऐसे ही गुड गर्ल बने रही है कि डॉक्टर कृष्णा जरीवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कृष्णा जरीवाला बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें आप कहा से हैं और किस तरह से इस

मेडिकल फील्ड में आपका आना हुआ थोड़ा सा थैंक यू मुझे यह, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल तो मेरा नाम कृष्णा जेरीवाला है uh, फिजियोथेरापिस्ट हूँ uh, सूरत से हूँ यही बॉर्न एंड अप सब यही का है uh, जी मैंने जी। अपना बैचलर्स का डिग्री सूरत से ही किया है एस कॉलेज से

और मास्टर्स नानावटी हॉस्पिटल एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी मुंबई से आ, पिछले तीन साल से किरण हॉस्पिटल के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जिनके स्पेशल नीड्स होते हैं उनके साथ में काम कर रही हूँ इस फील्ड में आना मेरा एक्चुअली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद जैसे सबको होता है करियर में कि आगे क्या करना है

तो मैं भी ऐसे कंफ्यूज थी और मैंने इसीलिए ऐसे टेस्ट जो जो होता है काउंसलर के जाके देना होता है तो मैंने वो दिया था तो मेरे उस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ये प्रोफेशन में जाना चाहिए इसमें आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे आपका जिस हिसाब से रिजल्ट है इंटरेस्ट है चीजों में तो वैसे फिर मैंने ये फील्ड किया और ज्वाइन करने के बाद आ,

मैंने खूब किया और और लगा कि इसमें अच्छा क्या बात है तो अच्छा अब आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे की फिजियोथेरापी की बात हम लोग करते हैं तो कई बार चीजें जो है लोगो के मानस पटल पर कुछ अलग चीजें आ जाती है सिर्फ

पेन के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करें या वहां पर जाएं ऐसी कुछ ब्रांतियां तो आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं बहुत ज्यादा तरक्की हर फील्ड में हो रहा है तो फिजियोथेरेपी में किस किस तरह की चीजें आप सामने निकल के आ रही हैं उसके बारे में बताए जैसे की फिजियोथेरापी एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है

Uh, मेरे भी कुछ कॉलिग्स ऑलरेडी जैसे इसमें इंटरव्यू दे चुके हैं तो uh, कोई है जो कार्डियोथेरेपी में बहुत अच्छे से कर रहा है कोई है जो ऑर्थो स्पोर्ट्स में कर रहा है uh, तो ये सब स्पेशलाइजेशन uh, हो गया है और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो uh, काफी सारे सेंटर्स में अब आ रहे हैं जैसे कि वर्चुअल रिहेब हो गया

Uh, hmm. तो वो आपको बहुत हेल्प करता है आपका अगर आप स्पोर्ट्स में है तो गेम इम्प्रूव करने के लिए आपको इंजरी प्रिवेंट uh, करने के लिए और अगर इंजरी हुआ है तो रिहैबिलिटेशन के लिए जैसे हो गया और दूसरा hmm. अगर पेन uh, रिलीफ और वो है तो उसमें लेजर थेरेपी हो गया और वैसे uh, वो पेन रिलीफ और उसके लिए है

अगर आपको जैसे कुन, कुछ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है पेरालिस हो जाता है तो उस थेरेपी के लिए आ, आ, एक आ, आता है बॉडी वेट सपोर्ट ट्रेडमिल तो वो हेल्प कर सकता है वर्चुअल रिहैब हेल्प कर सकता है तो टेक्नोलॉजी भी ये सब एडवांसमेंट आया है बट बेसिक एक ये रहता है कि एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी इन सब चीजों के साथ

ये सब चीजें जो है वो एक हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं एडजेंट थेरेपी है कि एक्सरसाइज मेन आपका रहेगा ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है उसको और बेटर करने में आपको आपकी लाइफ नॉर्मल जैसे पहले थी इंजरी या जो भी हुआ उससे पहले तो वापस नॉर्मलाइज होने में ये सारी चीजें हेल्प करती है

चलिए मोटे तौर पे हमने समझ लिया कि ये किस तरह से हेल्प करता है फिज्योथेरेपी हर बीमारी में चाहे हार्ट का हो या कोई और चीज हो उसमें हम लोग अगर इसका यूज करते हैं इस टेक्निक को यूज करते हैं और अच्छे फिजियोथेरेपी के साथ मिलकर उनके बताए हुए एक्सरसाइजों को फॉलो करते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो नेचुरली हमारा जो ठीक होने वाला जो टाइम है वो भी कम हो जाता है और हम लोग नेचुरली अपने आप को भी ठीक कर पाते हैं

नहीं तो बहुत सारे हम लोग खाते रहते हैं पेन के लिए पेन डिलेवर खाएंगे या कुछ और चीज के लिए वो सारी चीजें खाते रहते हैं तो इससे टेम्पररी बींग के लिए वो ठीक हो जाता है और फिर जैसे मेडिसिन आप छोड़ देते हैं वापस वो चीजें आ जाती हैं तो फिजियोथेरेपी में एक बेनिफिट ये मिलेगा यस

कि आप क्या है कि हमारे पास भी काफी बार पेशेंट्स आते हैं की हमने ये दवाई ली ठीक हो गया लेकिन हमको ये दिक्कत दो महीने पहले भी थी अब वापस हो रहा है क्योंकि क्या होता है कि लोग जो थेरेपी होता है वो कंटिन्यू नहीं करते हैं जो फॉलोअप के लिए कसरत दी जाती है कुछ चीजें जो चेंजेस बोले जाते हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज वापिस होगी एक्सरसाइज कुछ होगी जो आपको फॉलो में रेगुलरली करनी है आपके मसल स्ट्रोंग होंगे

आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे अपने डेली में उसको रूटीन बना लेंगे, तो, तो, तो जी, जी। जी। बहुत ही अच्छी बात है इसे हमें समझने की जरुरत है जब भी फ्रैक्चर या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें है यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो है हमारा बोन या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीजें हैं चाहे हार्ट का भी हो

उसमें अगर प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रॉपरली फिजियोथेरापी को फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में भी क्या होता है थोड़ा पेशेंट रखने से आप और ठीक तरह से अगर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो नेचुरली वो सारी चीजें आपकी जो है बहुत अच्छी तरह से परमानेंटली क्योर हो जाता है बैदर मेडिसिन भी ठीक हो जाते हैं लेकिन वही ना फिर जैसे मेडिसिन आप छोड़ देते हैं तो कभी कभी पेन वापस आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं करना है हमें

तो आप प्रॉपर्ली इन चीजों का उपयोग करें टेक्नोलॉजी आ गई है लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए तो आइए हमारे दर्शक मित्रों में से कुछ लोग जुड़ गए हैं और धारना सचदेव भोपाल से जुड़ गए हैं उन्होंने नाइस सानवी करके लिखा है एंड शिवा मुरली जो हैदराबाद से उन्होंने लिखा है गुड गर्ल सानवी हैदराबाद तेलंगाना लिख के भेजा है थैंक यू सो मच शिवा एंड अक्षय कुमार त्रिपाठी जी जुड़ गए ओम शांति लिख के भेजा है

इसके साथ में संदीप गुप्ता जी भी ओम शांति लिख के भेजा है संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मनोहर जसवानी भी जुड़ गए हैं ओम शांति लिखा है उन्होंने थैंक यू मनोहर जी और इसके साथ okay. मनोहर जी ने ओम शांति शिव बाबा याद है लिखा है थैंक यू अक्षय कुमार ने फिर से लिखा है एनी स्पेशल एक्सरसाइजेस कैन वी डू एट होम

अक्षय जी थोड़ा और भी डिटेल्स भेजिए आप कि किस लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं जनरली आप फिट रहने के लिए करना चाहते हैं तो वो भी पूछेंगे अगर फिजो का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई अगर आपको पेन है घुटनों में या इसमें उसके लिए भी आप स्पेशली पूछ सकते हैं तो मैं सवाल की तरफ जाऊँगा अगर अक्षय कुमार जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर डिटेल में पूछेंगे तो और भी अच्छा है तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और विक्रांत जी से चाहूँगा कि एक छोटा सा पी जरूर सुनाइए

डॉक्टर कृष्णा जेरीवाला जी जरूर पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम नमस्कार नमस्कार। तो आइए आप लोगों के बीच एक गजल हमारी अटरिया पे काफी मशहूर गजल है तो आप लोगों के बीच रखता हूँ क्या बात है स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया <स्वागर>

लोग से न कहियो कही की ये बात आपस की लोग से न कहियो ये बात आपस की जग सुनी है

लोग से न कहियो ये बात आपस की लोग से न कहियो ये बात आपस की जग सुनी है तो जुलम हुए जाए हमारी अटरिया पे आ जावरिया देखा देखी

बलम हुई जा रेवरिया हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया आज रे स्वरिया देख दे

तेरी कहना है करूँ मैं निस्म करू करूँ मैं तेरी पूजा मैं तेरी पूजा

में आए नहीं कोई दो मानो कसम कर मारो मानो कसम कर झूठ बोले हम चढ़ती जवानी भसम हो पे जा

तो मरी कर जाए थैंक यू ये अब आगे बढ़ते हैं फिर से डॉक्टर कृष्णा जरीवाला से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को और अशोक जी ने एक सवाल पूछा है उस सवाल पे हम लोग मंथन करेंगे और डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहबा मैं चाहूंगा कि

Any special special exercise exercise exercise can we do at home? Special exercise आ, exercise आ, basically walk एक तो आप कर सकते जो रूटीन में मॉर्निंग walk रहता है आ, वो सबसे बेनिफिशल है उसके अलावा आ, अगर आपको exercises करनी है

तो अ जैसे हम लोग के जो पंजे हैं उनको ऊपर नीचे करना जिसकी वजह से पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पंपिंग होगा अच्छे से तो वो एक बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके अलावा अर्दन की जो मूवमेंट्स होती है सिंपल एज ऊपर देखना नीचे देखना ये दोनों साइड्स पे यू सर को करना ये सब बेसिक चीजें है जिससे कि आपके अइंट्स में कोई पेन नहीं रहेगा उनमें मूवमेंट होती रहेगी

तो पेन होने की आवश्यकता कम है और उसके अलावा आ, ऐसे ही कोई एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि अगर कुछ आ, और एक्सरसाइज करने पे जैसे आपको दर्द होता है तो उससे दिक्कत ज्यादा हो सकती है तो बेसिकली सिर्फ ये जो जॉइंट्स की मूवमेंट मुँ, है बेसिक गर्दन की पंजों की ऊपर नीचे करने की वो सब चीजें और उसके साथ ही में आप डेली में वॉकिंग कर सकते हैं तो ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा

चलिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ अशोक अक्षय कुमार त्रिपाठी जी आपने जो सवाल पूछा उसके लिए डॉक्टर साहबा ने बताया कुछ हाथ के मूवमेंट्स वगैरह कर सकते हैं नेक के मूवमेंट्स कर सकते हैं जनरली ये चीज़ें आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलर आपको करना ही है एक्सरसाइज तो आपके फिजिक्स को देख कर, क्या प्रॉब्लम है वो देख कर, फिर आपको जो है एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा

और घर पे है तो सिंपली आप वॉकिंग कर सकते हैं वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है थोड़ा सा आप जो है हाथ पैरों का जो मोमेंट्स है जो अभी बताया वो भी आप कर सकते हैं तो आइए आप बात करते हैं डॉक्टर कृष्णा जरीवाला से हम लोग जैसे पेड्रिटिश बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनमें फिजियोथेरेपी कैसे काम करता है किस जगह पर उसका उपयोग होता है और ख़ास करके छोटे बच्चों में

हाँ जी आ, अब जैसे कि जो अ नॉर्मली जैसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं जिनको आ, सब चीजें वो टाइम पे कर रहे हैं उनका विकास एक गति से होता है जैसे कि अगर बच्चे तीन महीने पे हो गए तो वो अपना गर्दन अपना सिर जो है वो संभाल लेते हैं अः महीने के हो गए तो वो बैठ रहे हैं साठ साल के हो गए तो वो लोग चलना शुरू कर देते है मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो बच्चे ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं

अः uh, कभी जो पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि अभी बच्चा साल भर का हो गया है लेकिन अभी भी बैठता नहीं है गिर जाता है uh, आ, उनके जो मसल्स है उसमें टाइटनेस बहुत ज्यादा रहती है तो फिर वो असेसमेंट और वो सब करते हम लोग चेक करते हैं ये दिक्कत क्यों है फिर पता चलता है कि जब बच्चे बॉर्न हुए थे तब कुछ दिक्कत हुई थी डिलीवरी के दौरान या बच्चों को अगर कभी खेच आ गई है ऐसा कुछ हुआ जब

बच्चा पेट में था और जैसे वो बोलते पानी निगल गया उसकी वजह से दिक्कत होती है तो अडिकली कुछ बच्चे जिनको सीपी होता है ऑटिज्म कह लो अः डाउन सिंड्रोम ये सारी चीजें जो बच्चों को इसकी दिक्कत होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो दो साल के हो गए फिर भी चल नहीं रही है छह साल के हो गए चल नहीं पाते हैं

तो उन बच्चों का जितना जल्द से जल्द हो सके ट्रीटमेंट करना बहुत ही लाभदायक होगा तो हम वैसे बच्चों को देखते हैं लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि कई बार पेरेंट्स का ये कम्प्लेन रहता है कि बच्चा ज्यादा खेलकूद नहीं कर रहा है या तो फिर पूरा दिन फोन पे है तो इससे क्या हो गया कि एक्चुअली हम लोग के गाइडलाइंस है

Uh, हमारे नेशनल की बच्चा जब तक दो साल का नहीं हो जाता है तो उसको फोन नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके बहुत हो सकते हैं इफेक्ट कि वो अच्छा। पूरा दिन uh, सिर्फ फोन में देखता रहेगा उसका इफेक्ट उसकी आंखों पे आएगा आंखों से उसके बॉडी पे आएगा पूरा पोस्चर क्योंकि बच्चे आपने भी देखा होगा फोन ऐसे यू फोन में घुसे रहते है गेम खेल रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं उससे उनका पॉस्चर खराब हो रहा है

आंखें खराब हो रही है आंखें खराब हो रही है उसका उनके बैलेंस पे भी इफेक्ट हो सकता है बच्चा ज्यादा सुस्त रहता है जितना एक्टिव हो जाना चाहिए उतना होता नहीं है क्योंकि जैसे हम जैसे छोटे थे तो हम लोग के पास में फोन या वो चीजें नहीं थी तो हम लोग बाहर घूमने फिरने जाते थे जो हमारा एनवायरमेंट है वो हम एक्सप्लोर करते थे तो पेड़ पे चढ़ना गार्डन में खेलना वो सब तो वो सब चीजें कंपेरेटिवली

अब कम हो गई है और उसकी वजह से भी बच्चों में दिक्कत आ रही है कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत चंचल है एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते तो वो सब चीजें भी थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है थोड़ा नोटिस कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जो वो कर रहा है जो वो नहीं कर रहा है जैसे एक अब पेरेंट्स है तो पता होना चाहिए कि भाई महीने का है तो बैठना चाहिए अगर इतना बड़ा है तो खेल कूद करना चाहिए

उन सब चीजों पे थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए विशेष फिलहाल और मेरी अगर जो भी अभी देख रहे उन सब पेरेंट्स से या उनसे आ, रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों को फोन ज्यादा नहीं दे अगर वो थोड़े बच्चे हैं अब स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उसको लिमिटेड रखिए उसका इफेक्ट उनके डाइजेशन पे भी हो सकता है बच्चों को हमारे पास कई बार कई बार बच्चे आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है

या तो फिर चाइल्डहुड हुड ओबेसिटी आजकल हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि बच्चे एक्टिव ही नहीं है उसकी वजह से उन में छोटे बच्चों में मोटापा रहा है तो ये सब चीजों भी, को भी अभी ध्यान में रखना जरूरी है यस चलिए डॉक्टर साहब आप बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से अभी का समय जो है बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चों को जो हम लोग फोन टेक्नोलॉजी आ गई है

मोबाइल वर्ल्ड बनते जा रहा है छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग उसी में टच स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं तो ये हमारे लिए एक तरह का दो चीजें हैं एक तरह के कुछ बेनिफिट्स हमें मिल रहा है और कुछ है। उसके ड्रॉबैक्स भी हैं तो दोनों चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है और इन चीजों को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा छोटे बच्चों के लिए जैसे आपने कहा दो साल तक नहीं देना है तो निश्चित तौर पर हमें इस रूल को फॉलो करना है इससे हम अपने बच्चों का ही विकास करेंगे

और दो साल के बच्चे होने तक जो है उसके लिए फोन की जरूरत नहीं हम ही उसको जो है उसका रोना ये वो देख के जबरदस्ती उसके हाथ में टमा देते हैं और फिर वो उसका आदि हाँ, हो जाता है वही तो, है कि हा, हा, अगर चाहे तो वो टीवी देख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा वो डिस्टेंस से देखेंगे तो उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा

तो बैलेंस करना है टेक्नोलॉजी के फायदे भी है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसको बैलेंस करना है उनको थोड़ा अगर अभी कोरोना का टाइम है बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही थोड़े एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं बच्चों के साथ लंगड़ी खेलिए छुपन छुपाई खेलिए घर ही घर में पर वो फिजिकल एक्टिविटी एक उनके रूटीन में बहुत जरूरी है फिलहाल

और बच्चों के साथ थोड़ा गिल गुल मिल के आप जो हैं उनके साथ मिक्सअप होंगे और कुछ गेम्स खेलेंगे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया ये उनके हेल्थ के लिए भी और मेंटली भी वो फिट रहेंगे इन सब चीज़ों से तो ये चीज़ें जरूर करें अब दो साल तक तो मोबाइल नहीं देना है और कई बार छोटे बच्चे रोते हैं तो आप दे देते हैं तो ये आपने गड़बड़ किया है बच्चे ने कुछ नहीं किया बच्चा तो वो अपने नेचर के साथ है तो हमें जो है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है तो ये अटेंशन दे

ताकि आप बच्चों को जो है उनका हेल्थ इश्यू uh, हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और उसका भुगतान भी आपको ही बढ़ना पड़ेगा तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा प्रिकॉशन में रखिए दो साल तक किसी भी बच्चे को आप मोबाइल हाथ में ना पकड़ा दें चाहे कुछ भी हो कुछ और चीजें आप उसको खिलौने दे दीजिए उनके साथ बैठ के बातें कीजिए तो इससे आपकी वोकेबिलिटी और आपकी क्षमता भी बढ़ेगी कि मैं बच्चे को आसा पाऊँगा कि नहीं अगर आसा पाते हैं तो आप विनर हैं है न

बिल्कुल कई बार आप एक अच्छे इंसान है ये पता चल जाता है अदरवाइज फिर हमारी आकड़ बनी रहती है मैं कैसे बच्चा बनू मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ ये सारी चीजें आ जाती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में डाल देती है तो आप

हमेशा नेचुरल रहिए हर चीज में जहाँ पर हम लोग फिजिकली किसी चीज़ को उठाने के लिए जुक जाते हैं अगर कोई चीज गिर जाता है तो वैसे बच्चों के साथ में भी बच्चा बनके अपने जीवन में एक अच्छे इंसान का प्रेजेंटेशन हमें देना होता है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं डॉक्टर साहिबा को जोड़ूंगा कि किस तरह से कुमारियाँ जो होती हैं जो टीनेजर्स हैं हमारे लड़कियाँ हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है उस विषय पर बातें करेंगे तब तक हम लोग जय श्री से एक बहुत ही

सुनेंगे जी जी जी स्वागत ये गाना आशा जी का गाना मैं पिछका रही करो न कर किस तरह बोला उसे

जल बना करो गुनगुना उसे करो न याद कर किस तरह उसे उसी बुखार है

गुलाब की मनी वो खार ख है गुलाब के की मनी मैक मू फिर भी गली लगा

करो न न याद याद करो नयश्री जी बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुनाया थैंक यूक यू बहुत ही अच्छा लगा आइए अब फिर से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहबा से कृष्णा दरीवाला से हम लोग बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं और शिवा जी हैदराबाद से उन्होंने मैसेज किया है

बेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर चिल्ड्रन और इसके साथ एक और मैसेज आया है ये लिखता है nice, <laughs> अरुण जी ने आपके लिए लिखा है जयश्री जी थैंक यू सो मच अरुण जी और आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं कृष्णा जरीवाला से ये जानना चाहूंगा कि जो लड़किया है खास करके टीनेजर जो बच्चिया है

उनके लिए फिजियोथेरापी कैसे वरदान साबित होता है कैसे उनके लिए हेल्पफुल है जैसे कि टीन एज एक ऐसी एज है कि जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं और कभी जी कभी जी जी. दिक्कत होती है की पेन हो रहा है काफ में पैरों में पेन है बैक पेन हो रहा होता है जो कभी कभी इनटॉलरेबल हो जाता है

तो उसके लिए आ, एक बेसिक तो है कि वो पेन रोकने के लिए आप गर्म पानी की सिकाई कर सकती है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें तो पेन के लिए दवाई से ज्यादा अच्छा है कि आप वो करें दूसरा है कि जो बेसिक योगा आसन्स होते हैं थोड़े बहुत जो हेल्पफुल रहते हैं इसमें वो कीजिए और एक्सरसाइज के तौर पर आप वॉकिंग वगैरा कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया

साइकलिंग एक आ, बहुत अच्छी चीज है वो आप कर सकते हैं दूसरा है स्विमिंग अगर किसी को आता है ऐसे टाइम में वो पॉसिबल नहीं है लेकिन एक वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपको एक्टिव रखने के लिए सब मसल्स वर्क करते हैं उसमें उसके अलावा आ, लड़कियों को अपने कुछ मसल्स है जो स्ट्रोंग करने के लिए

अ uh, कुछ एक्सरसाइजेस बेसिक रहती है अः uh, वो मेरे ख्याल से uh, इससे पहले एक डॉक्टर जिंकल ने भी बताया था कि वो एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल रहती है अः uh, जिससे कि आपके अंदर के जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रोंग होंगे अः मैं बेसिकली एक बार डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी है जो आपको आगे चल के भी बहुत हेल्पफुल रहेगी लाइफ टाइम

आपका मेनोपोजल पीरियड प्रेगनेंसी या जो भी है तो ये एक एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहेगी थ्रू आउट द लाइफ आपको uh, जैसे uh, आपको पेशाब करना है लेकिन रोकने की कोशिश करते हैं तो अंदर के उस हिस्से को हम कैसे दबा के रखते हैं और उसको पांच सेकंड तक रोक के रखना है और फिर छोड़ देना है उस मसल्स को रिलैक्स कर देना है तो ये एक एक्सरसाइज मैं चाहूंगी की अगर कोई भी लड़की या औरतें जो भी देख रहे हैं

जरूर से ये एक्सरसाइज करे आप खड़े खड़े किचन में कर सकते हैं आप बैठे बैठे अगर लड़कियां क्लासरूम में है तो वो वहां पे कर सकती है बेसिक एक्सरसाइज है सिर्फ आपको जैसे यूरिन आ रहा हो और वो कंट्रोल करना है अंदर के उस हिस्से को खींच के रखना है पांच सेकंड रोक के और फिर हल्के से छोड़ दीजिए ऐसा आप दस बार कीजिए और दिन में दो से तीन बार करने की कोशिश कीजिए ये एक एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है

दूसरा आजकल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है सबका लाइफ तो आ, कई लड़कियों को पीसीओएस की तकलीफ होती है पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम इसमें भी मेडिसिन और उन सबके साथ ही में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल फिजियोथेरेपी प्ले करता है तो आ, उसके लिए अगर आप डायग्नोस होते हैं कि आपको पीसीओएस है

तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर से जाइए वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाएंगे जो आपको डेली करनी रहेगी तो उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, अगर आपको बेवजह मोटापा आ रहा है आप कुछ ऐसा खा नहीं रहे हैं, फिर भी वो दिक्कत हो रही है मेंस्ट्रुअल मेन्स्ट्रोअल साइकिल जो है वो थोड़ा इरेग्युलर है तो एक्सरसाइजेस वगैरा करने से वो भी आपका रेगुलर हो जाएगा

और जो और भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें भी वो हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको स्ट्रेस है तो साइकिलिंग या फिर कोई भी और एक्टिविटी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उससे आपका वो स्ट्रेस लेवल्स भी काफी कम होगा एक्सरसाइज करने से एक हैप्पी हार्मोन होता है वो रिलीज होता है बॉडी में तो आप वो भी कीजिए और वो आपको जरूर से हेल्प करेगा

अगर इसके अलावा अगर किसी को कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन uh, है तो वो आप पूछ सकते हैं जी जी जी चलिए कृष्णा जी बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों में और खास करके टीन वाली जो बालिका है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज था और इसको करना है आपको और कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिजियोथेरेपी पे आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं इसमें एक अच्छा जो है वर्कआउट हो रहा है फिजियोथेरेपी विदाउट मेडिसिन आपको

बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसके ऊपर आप सभी को फोकस करना चाहिए तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे जनरली हम लोग घुटने वगैरह का जो पेन होता है या फिर जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होते हैं और खासकर के 40 प्लस वालों को ये दिक्कतें आती हैं महिलाओं की भी जब वेट बढ़ जाता है तो उनके भी बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में वो किस तरह से फिजोथेरेपी का हेल्प ले सकते हैं और अपने घुटनों को मैनेज कर सकते हैं

अगर एक सर्टेन एज के बाद वो पेन आ रहा है औरतों में ज्यादा आ रहा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि मेनोपोजल एज में बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल होता है वो काफी कम हो जाता है और आजकल अच्छा। जो आ, सब लोग आ, क्या है जो सनलाइट है वो उतना लेना पसंद नहीं करते टैनिंग हो जाएगी या तो फिर स्केड्यूल ऐसा रहता है कि सन एक्सपोजर उतना हो नहीं पाता है

से से क्या है Body में vitamin D जो है है है है में जो वो आ, अपने आप produce होता होता तो आजकल हम भी बहुत में देखते हैं कि vitamin D की कमी हो जाती है, जिसकी वजह ये सब joint pain होता है. कोई भी ज्वाइंट घुटनों में शोल्डर में या वैसे वो पेन रहता है तो एक बार अगर आ, किसी को ये तकलीफ है कि सब पेन हो रहा है तो अपना विटामिन डी विटामिन बी जरूर से चेक करवाए

उसका लेवल अगर ऊपर नीचे है तो ये पेन हो सकता है अः ज्वाइंट पेन के लिए आप बर्फ की सेकाई कर सकते हैं अगर आपको सूजन अच्छा। है अगर आप दो uh, दो घुटनों में पेन है तो बर्फ की सेकाई कीजिए अगर बहुत सीवियर है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट कीजिए uh, अगर एक ही जॉइंट में पेन है तो आप देखिए कि उसमें सूजन है या नहीं अगर आपको सूजन है तो बर्फ की सेकाई करनी है

कुछ लोगों को क्या है बर्फ की सेकाई से पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ज्यादा चुभने वाला पेन होता है तो वैसे केस में बर्फ की सेकाई ना करके हल्का गुनगुना गरम पानी का सेक कीजिए उससे थोड़े मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो पेन में हेल्प होगी और अगर आपके नजदीक में कोई सेंटर है तो आप वहां पे जाइए वहां पर जो मोडालिटी जैसे मैंने पहले बताई तो वो मोडालिटीज देंगे आपको दूसरा की

Uh, अगर uh, आपका वजन थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा वजन घटाने की कोशिश कीजिए जैसे ही आपका वजन कम होगा घुटनों का जो पेन है उसमें डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि आपके बॉडी पे से उतना वेट कम हो जाएगा जो हमारा बॉडी वेट है उसका फोर टाइम्स घुटनों पे आता है बायोमेकेनिक के हिसाब से तो आप एक किलो भी वजन कम कीजिए तो घुटनों पे जो वेट आ रहा है वो काफी कम हो जाएगा तो ये कीजिए और जैसे और मैंने एक बताया कि

जो पंजे पैरों के हैं उनको सिंपली अगर ये आपका पंजा है उसको यू ऊपर नीचे करते रहना है इससे ब्लड सर्कुलेशन पंपिंग एक्शन होगा और वो हेल्प करेगा दूसरा जो है आप लोग एक तौलिया जैसे होता है उसका रोल बना दीजिए जैसे ये एक छोटा नेपककिन है लेकिन अगर आपका जो बड़ा तौलिया है उसका आपको ऐसे एक रोल बनाना है उसको अपने घुटनों के नीचे में रखना है

और घुटना नीचे की तरफ दबाना है और उसको पांच सेकंड रोक के रखना है और फिर छोड़ देना है तो एक ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है कि घुटना दबाइए और छोड़ दीजिए ये एक्सरसाइज जिनको थोड़ा बेरेबल पेन है अगर आप पहले से अपना ध्यान रखना चाहते हैं प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप ये कसरत कर सकते है सबको हेल्पफुल है लेकिन अगर घुटनों में से कटकट कटकट -कट -कट आवाज आ रही है सीढ़ियां चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है

तो एक बार डॉक्टर को दिखा दे वो एक्सरे करेंगे जैसे मैंने बोला कि विटामिन बी ट्वेल्व या विटामिन डी का आप रिपोर्ट करवाइए उसके लेवल के हिसाब से फिर देखेंगे कि कुछ बॉडी में कम है तो वो सप्लीमेंट आपको लेने पड़ेंगे और एक्सरसाइज में ये आप बेसिक कर सकते हैं ऐसे ही एक्सरसाइज बताने में शायद पेन बढ़ सकता है लेकिन ये एक सेफ बेसिक एक्सरसाइज है ये आप सभी कर सकते हैं

स किसी को ऐसा होता है कि ये कसरत करने पे पेन बढ़ गया तो डॉक्टर की सलाह लीजिए फिर उनके सुपरविजन में एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उनको इंजरी हो गई है और इसकी वजह से ये पेन हो रहा है तो वैसे केस में पेन बढ़ जाएगा लेकिन बेसिक है अगर आप कहीं पे गिर गए हैं पेन ऐसे ही हो रहा है अगर आपको दो तीन महीनों से पेन है कमर का दर्द है

तो उसमें गर्म पानी का बहुत इफेक्टिव रहता है वो आप ट्राई कीजिए जी जी चलिए बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है इस बीच कुछ हमारे दोस्त जुड़ गए हैं खुशी जी ने मैसेज किया है और साथ ही साथ मीरा चड्डा ने भी याद किया है चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश साहू ने भी याद करके ओम शांति लेके भेजा है और आप खुशी जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं तो मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मुकदरा कृष्णा जी के लिए सुनाइए

शांति मैं जीना जीना गाऊंगी अच्छा क्या बात हो oh, जीना जीना जीना उड़ा गुलाल माही तेरी चो लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई

रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चून रियाल हो, हो, हो जब जब मुझ पे है उठा सवाल माही तेरी चून रियाल जग से

Hmm. एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हुआ माहिरे महिरे तेरे बिन में तो अधूरा मुझसे ही रूठी मेरी परछाई

हो मेरी परछाई तेरा ख्याल मही तेरी चून रिया लहरा होना oh, जीना जीना उड़ा गोलाल तेरे तेरी न रिया लहराई थैंक यू खुशी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया जीना जीना

और आइए इस बीच फिर से कृष्णा जरीवाला से बातें करेंगे हम लोग और वक्त थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि अभी जो सूरत में है आप किरण हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं तो मोस्टली फिजियोथेरापी के लिए वहाँ पर किस तरह से लोगों का अवेयरनेस है थोड़ा सा बताइए जी यहाँ पे फिलहाल तो फिजियोथेरापी का अवेयरनेस

बढ़ रहा है धीरे धीरे अः uh, जैसे पहले ऐसा रहता था दिमाग में लोगों को कि अगर उनको कोई पेन है तो पहले वो अः uh, डॉक्टर यहाँ ही जाएंगे ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे uh, दवाई से ठीक हो जाएगा अः uh, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपको कभी कोई दर्द है या कुछ भी है uh, अगर आपको बेसिकली फिटनेस के लिए भी अः uh, जाना है तो आप डिरेक्टली फिजियोथेरापिस्ट को अप्रोच कर सकते है

ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर बताए उसके बाद ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं कई बार पेशेंट ऐसे ही हमारे पास आते हैं कि गर्दन में पेन है या तो फिर आ, कमर में दर्द हो रहा है तो डायरेक्टली वो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना प्रेफर करते हैं तो अब वो नहीं, नहीं रहा है कि अगर डॉक्टर हमको भेजेंगे तो ही हम जाएंगे उसके अलावा अस मेरा स्पेशलाइजेशन अट्रिक में है

तो अब हम उसमें भी ऐसे नोटिस कर रहे हैं कि पेरेंट्स में उतनी अवेयरनेस है कि मेरा बच्चा ये चीज नहीं कर पा रहा है तो वो लोग एक बार आके हमारे पास चेक करवाना चाहते हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि सारे जॉइंट ये सब ठीक है आ, या फिर कोई मसल्स में टाइटनेस तो नहीं है कुछ जरूरत है एक्सरसाइज की तो हमें बताइए और हम देखते अगर ऐसा लगता है कि उनको डेली आके कसरत करने की जरूरत नहीं है

आ, अगर आ, वो बच्चा और बच्चे हैं तो क्या हो कि उनको एक्सरसाइज के तौर पे नहीं एक्टिविटीज के तौर पे गेम्स के तौर पे एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती है तो हम पेरेंट्स को वैसे भी सिखाते हैं कि आप घर पे ये चीजें करिए उससे आपको रिजल्ट दिखेगा और आ, अगर जरूरी है कि आ, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जो प्री मेच्योर होते हैं सातवें महीने पे या आठवें महीने पे आ गए तो उनको जो कांच की पेटी में रखते हैं एन में

तो वैसे बच्चों के पेरेंट्स को खास ध्यान रखना चाहिए कि एक बार वो डॉक्टर के टच में रहे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में भी चेक करवाएं क्योंकि ऐसा देखा गया है सारे बच्चे नहीं लेकिन ज्यादातर बच्चों का ऐसा रहता है कि वो जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उससे थोड़ा पीछे रहते हैं जो नॉर्मली बच्चा नौ महीने पर आया है वो तीन महीने छह महीने पे करता है

ये बच्चे उसमें पीछे रह जाते हैं तो वो पीछे नहीं रहे उसकी वजह से भी हम पहले से उनको कुछ एक्सरसाइजेस कुछ अप्रोच पेरेंट्स को सिखाते हैं कि अब ये सब कीजिए तो आपका बच्चा पीछे नहीं रहेगा उसको आगे जीवन में दिक्कत नहीं आएगी जी जी जी वंदना आहुजा ने लिखा है मेरा लेफ्ट लेग में हिप से लेकर नीचे तक दर्द रहता है

Okay. तो क्या करें तो तो तो किस तरह तो, वंदना जी आ, एक या तो आपको आ, दर्द अगर कमर से हो रहा है तो हो सकता है कि आपको कमर के मसल्स में स्पाजम हो सकता है उसकी वजह से ये है आ, आ, जैसे दो हड्डिया जो होती है उसके बीच में एक गद्दी रहता है जिसका काम शॉक अब्सॉर्बिंग और उन सब चीजों का होता है उसमें थोड़ा अगर सूजन है आ, कोई

एकदम माइक्रो इंजरी हुआ है आपका काम काज की वजह से अगर आपने ज्यादा वजन उठा लिया है उन सब की वजह से भी कमर का वो दर्द पूरा पैर तक अ जा सकता है तो इसका कॉज क्या है अगर हम लोग वो जाने तो अच्छे से हो सकता है उसका ट्रीटमेंट गादी दबी हुई हाँ जी हाँ ठीक है दो उसके बीच में गदी हाँ तो हाँ तो ये आपका जो पेन है ये कॉमन है

आ, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपका एम आर या जो स्कैन है वो देखे उसके बाद हम अच्छे से और ट्रीटमेंट अप्रोच आपको दे सकते हैं लेकिन कई सारे पेशेंट्स में जो गद्दी दबती है उसकी वजह से दर्द होता है तो वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि गर्म पानी की शिकाई आप कर सकते हैं और

बेसिक एक्सरसाइजेज हल्की हल्की आप अपने मसल्स को स्ट्रोंग करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपका जो पेट के मसल्स है उसको भी थोड़ा स्ट्रोंग करने की जरूरत पड़ेगी इसमें तो वरना जी आप दर्द के लिए तो गर्म पानी की सेकाई कीजिए और एक बार डॉक्टर के पास जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए

और वो हो सकता है कि वो आपको कुछ मोडेलिटीज सजेस्ट करे क्योंकि आपका दर्द कमर से लेके नीचे तक है तो टेंस या आईएफटी जैसे हम लोग में मोडलिटीज होती है उसकी आपको फिलहाल जरूरत पड़ सकती है लेकिन अल्टीमेटली वो दर्द थोड़ा कम होने पे एक्सरसाइजेस से आपको राहत हो जाएगी mm -hmm.

चलिए वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए और आपके सवाल पूछने से सेम प्रॉब्लम वाले को भी बेनिफिट हो जाता है इसलिए सवाल पूछते रहिए जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है तो इस मौका में ज़रूर अपना जो प्रॉब्लम है लिख के भेज दीजिए हमें और उसके साथ डॉक्टर नानसी गांधी भी शायद दिख रहे हैं देख रहे हैं हमें तो उन्होंने भी नाइस इंफॉर्मेटिव टॉक करके लिख के भेजा है थैंक यू नानसी एंड अशोक जी भी जुड़ गए हैं अशोक भक्ति

<laughs> तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नाइस करके लिखा है और फिर वंदना जी फिर से मैसेज करके थैंक यू लिख के भेजाएं थैंक यू सो मच वंदना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कृष्णा जडीवाला आप एक छोटा सा मैसेज जरूर दें और आपकी स्पेशलाइजेशन ही है बच्चों को और छोटे से लेकर जो टीन हैं

उन सब के लिए आप स्पेशल वर्कआउट करते हैं फिजियोथेरेपी में उनके लिए बहुत अच्छे जो जी. जी, तो पढ़ाई करती थी तो हमारे एक प्रोफेसर बताया था की फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट है इट इज फ्रॉम होम टू टोम आप माँ अच्छा। के पेट में होते हैं तब से लेके आप मर जाते हैं तब तक

का इतना बड़ा है हमारा स्पेक्ट्रम <laughs> फिजियोथेरेपी का तो फिजियोथेरेपी बच्चों के लिए है औरतों के लिए है प्रेग्नेंट औरतों के लिए है बड़े बुजुर्गों के लिए है सबके लिए आ, जो लोग ज्यादा एजेड है आ, उनको भी काफी दिक्कत आजकल आ रही है कि आ, एक कॉमन प्रॉब्लम है आ, कि यूरिन लीकेज और वो सब होता है तो वो लोग जरूर से फिजियोथेरापिस्ट के पास में जाए इसमें कोई शर्माने की चीज नहीं है

आप ये चीज वहां पे जाइए आपके उसका भी इलाज हो सकता है और अगर कभी भी कोई भी तकलीफ हो रही है दर्द है तो डॉक्टर के पास या मतलब ऑर्थोपेडिक के पास पहले जाने की जरूरत नहीं आप हो सकता है सिर्फ फिजियोथेरेपी से आपका इलाज हो जाए अगर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है कि नहीं आगे दिखाना चाहिए ऑर्थोपेडिक तो वो सामने से आपको बताएंगे की नहीं आप एक बार दिखाइए

और थोड़ा एक्टिव रहिए मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा आ, बच्चों के लिए बड़ों के लिए कि डेली थोड़ा वॉकिंग रखे आ, बच्चों को थोड़ा आ, फोन और वो सब ना दे बच्चों के साथ हो सके उतना आप लोग खेले और जो छोटे बच्चे हैं जिनके फिलहाल तीन महीने एक साल के हैं तो उनके विकास पे थोड़ा ध्यान दे उनको हो सके उतना खेल का मौका दे घर पे

अगर फिलहाल बाहर नहीं जा सकते हैं थैंक यू डॉक्टर कृष्णा जरीवाला बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा थेरेपी है जिससे हम लोग घर से लेकर अंतिम यात्रा तक जो है वो काम आता है बस उसे समझने की जरूरत है और विवा कपानी यूएस से हमारे साथ जुड़ गए उन्होंने भी आपके लिए मैसेज लिखा थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन थैंक यू विभा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अच्छा प्रेजेंटेशन दिया वक्त होता तो मैं और भी आप लोगों को सुना

लेकिन फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही और एक बार फिर से डॉक्टर कृष्णा जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हमारे सारे सिंगिंग स्टार्स के लिए जय श्री खुशी एंड विक्रांत जी एंड भारती जी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर बढ़ाए

इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकातें बाते मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें

बातें मुलाकातें